शिव पुराण कैलाश संहिता दीव के आश्रित जो जिस शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है ईश्वर बलवान है शक्तिमान है यह व्यवहार देखा जाता है महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है ब्रह्म शब्द से बृहदात्थक व्यापकता एवं सर्वात्मता की प्रतिपादन होता है शंभु नामक विग्रह में बृहणत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है सद्यो जातादिपय ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है उसमें प्रणव का प्रागट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेह वस्तु मैं बता रहा हूँ सावधान होकर सुनो सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है जो परमात्मा का वाचक है तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ हंस पद में तीन अक्षर है ह इन तीनों में जो अ है वह पंद्रहवें अनुस्वार और सोलहवें विसर्ग के साथ है सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंसह के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं सत्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं यह विद्वानों का निर्णय है गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको सत्यात्मक शिव का ही बोझ कराना अभिष्ट होता है अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं सत्यात्मक शिव रूप हूँ इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है अर्थात जीव के शिव रूपता का बोझ कराता है तब पशु जीव अपने को सत्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की क्षमता का भागी हो जाता है अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है इसमें संशय नहीं है मुन मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्यमान है उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की ज्ञानम बंध यह दूसरा शिव सूत्र है इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है इस सूत्र में आदिपद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है कृष्ण यजुर्वेद की श्वेतास्वत शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव के ज्ञान बल क्रिया चुती की है इसका पूरा पाठ इस प्रकार है न तस् तो कार्य करण च विद्यते नस्तमश्चाभ्यधिकृश्यते पर शक्ति स्वाभाविक ज्ञान बल देह और इंद्रियों से उनका है संबंध नहीं कोई अधिक कहा उनके संभीतो दिख रहा न कहीं कोई ज्ञान रूप बलरूप क्रिया में उनकी पराशक्ति भारी विविध रूप में सुनी गई है स्वाभाविक उनमें सारी इस श्रुति के द्वारा इसी पर आसक्ति का पूर्वक स्तमन किया है भगवान शंकर की तीन दृष्टियाँ मानी गई हैं ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप ये तीनों दृष्टियाँ जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती है अतः यह दृष्टि त्रयरूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है ऐसा निश्चित सिद्धांत है अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणों की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करता हूँ ओम सर्वम तैत्रीय अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है यह सनातन श्रुति का कथन है